नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ नेपाल से विशेष मेयर साहब उपस्थित हैं विशेष रूप से आज ग्लोबल सुमित हैं इसमें अपनी सेवा देने के लिए जानने के लिए आए हुए हैं आप छत्रपति सुवेदी जी हैं और मैं चाहूंगा की आप सभी की तरफ से छत्रपति सुवेदी जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में कैसे है आप ठीक है <laughs> मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आप नेपाल में क्या करते हैं हम नेपाल में, में गौराधर नगर पालिका है और नगर उसके मेयर है हाँ हा। हम तो जनता का सेवा करते हैं सामाजिक काम करते हैं हमारे तो काम तो वही है जी जी जी जी वा किस तरह के कारोबार करते हैं वहाँ पर अभी नहीं कारोबार मतलब हमारा पैसा वो नहीं है हम जनप्रतिनिधि बोलते हैं नेपाल में हम सुने हुए जनप्रतिनिधि है, जी। है दिलकल मिलकल। आ, उसमें जो दिल काम होता है वही काम करते हैं अच्छा निर्णय करना बजट बनाना अच्छा, रोड अच्छा, बनाना अरे अच्छा। वाह विद्यालय स्कूल बनाना विद्युत हु, बनाना पुल बनाना ये सब काम बनाने के लिए हम बजट का बंदोबस्त करते हैं अच्छा निर्णय करते हैं और काम लगाते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो आपके अभी आ, किस चीज का आपने बजट बनाया आपके अंतराल में क्या क्या चीजें हुई है, नहीं, अभी अभी तो है। हमारा अच्छा, अभी चुना, चुना हुआ है बाईस में अच्छा अच्छा और एक सौ डे हो गया हमारा चुनाव हुआ हुआ थ्री मंथ अच्छा अच्छा थ्री मंथ के दो चार दिन हुआ होगा अभी तो हमारा बजट बन गया उसका काम करना है एक साल का बजट बनता है या फिर उसका पाँच वर्ष तक बनाना है काम करना है। <laughs> अच्छा ब्रह्म कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ नहीं ब्रह्म कुमारी राज्य सेवा केंद्र है हमारे नगर में भी जी, जी। वहाँ के बहन जी से हम जुड़ गए हम अपने नगर में एक भवन बना रहे हैं हम नगर पालिका से पैसा दे रहे हैं उसके उसी से यह समिट हो रहा है उसमें जाने के लिए क्या जय हम नगर पालिका के हम मेयर उपमेयर और प्रशासन के अधिकृत बोलते हैं अधिकृत का अफिस जी जी जी तीनों हम आए हैं अरे वाह क्या बात है बहुत सुंदर डिप्टी मेयर भी भी है हम भी है हम अच्छा अच्छा तो नेपाल और यहाँ जो शांतिवर्न आप जहाँ रहते हैं वहां पर उसमें क्या अंतर देख रहे हैं डिफरेंस बहुत अंतर है अच्छा <laughs> यहाँ देखने में बाहर से देखने में मरुभमि जैसा लगने शांति बनजाबा आए यहाँ तो बहुत हरियाली है <laughs> बहुत सुंदर सुंदर नगरी जैसा है आ, तो वो माउंट आबू वहाँ गए ऊपर पहाड़ में आ, आबू पहाड़ में गए धन सुंदर है जे, जे, और यहाँ तो नेपाल में जैसा नहीं है हल्ला नहीं है शांत है <laughs> इतना बड़े समिट हो रहा है कोई हल्ला कर नहीं करता है नेपाल में ऐसा होने से सिटी बजाता है क्या करता है यहाँ तो नहीं है जी जी जी बहुत अच्छी बात है आपने बताया और मैं चाहूँगा यहाँ से आप क्या सीख के जाने वाले हैं यहाँ से सीखने के लिए तो हम बहुत सीखेंगे यहाँ जैसे यहाँ का डेवलप हुआ है करने में कि, कैसा उसमें ईमानदारिता है उसमें करप्शन नहीं है ये भी सीखेंगे और जो आदमी का है आदमी शांत होना चाहिए भरोसा करना चाहिए आत्मा को भरोसा करना चाहिए और आत्मबल को को मजबूत करना चाहिए यही बात सीखते हैं यहाँ से बिल्कुल हम तो दो रोज जो बैठे हैं समिट में उसमें बहुत सीख ले अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आज के समय में आज का जो संसार है इन सारी चीज़ों को देखकर आध्यात्मिकता कैसे लोगों को हेल्प कर सकता है इसके बारे में आपका विचार आध्यात्मिकता में जो पहले बोले ना आत्मविश्वास है ये विश्वास का बात है ये देखने में कुछ देखेता नहीं जी जी निराकार है <laughs> इसका आकार नहीं होता ये मौन में होता है अपना चिंतन में होता है आधिका जो हम आत्मा बोलते हैं आत्म विश्वास बोलते हैं शोर बोलते हैं ये सब मानस में होता है हमारा दिल में होता है तो उसी से वो जो मजबूत हुआ वही अच्छा होता है जो उसमें मजबूत नहीं हुआ जब आकार खोदने लगे तो फिर उसमें काम नहीं होगा बिल्कुल बिल्कुल आपका अनुभव आध्यात्मिकता का थोड़ा बताइए हमें नहीं हम तो अब आध्यात्मिकता हम विश्वास करते हैं हम भी बहुत नेपाल में पशुपतिनाथ है बहुत सुने थे ना हम जी जी विश्वास करना है देवी बोलते हैं किसी को किसी को प, शिवजी बोलते हैं किसी को विष्णु किसी को कृष्णा अतः है तो एक ही है ईश्वर है ईश्वर का आकार नहीं दिया हुआ आकार आर्टिस्ट ने दिया हुआ आकार हम देखते हैं उसी को पूजा करते हैं लेकिन आत्मा में जो आकार बनाते हैं निराकार आकार उस शक्ति एक दीप है, तो निश्चित <laughs> तो तौर पे परमात्मा एक ही हैं उन सभी का जो है जिनको देखते हैं हम लोग ये चारों तरफ उसमें पूजा वगैरह करते हैं तो निश्चित तौर पे पूजा और मेडिटेशन ध्यान अध्यात्म इसमें थोड़ा सा समझ की बात आती है जहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो जीवन में एक नया रास्ता खुल जाता है और हम सत्य की ओर अग्रसर होते हैं और सत्य को समझकर सत्य मार्ग पे चलते हैं एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे सारी जनता को जनता को तो मनुष्य को बताना पड़ेगा जनता क्या बोले हम भी मनुष्य है सब भाइयों बहनों को अपना जो है विश्वास आत्मा आत्मा को शुद्ध राखिए अध्ययन करिए ईश्वर को समझिए यही है मुक्ति का मार्ग भी यही हमारा ऋषि मुनियों ने ऐसे ही किया है ऋषि मुनि का संतान है हम लोग सब ऋषि मुनि ने ऐसे करके ज्ञान प्राप्त किया चिंतन करिए ध्यान करिए ईश्वर पर मन लगाइए ईश्वर बाहर नहीं जाना पड़ेगा ईश्वर को ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा आप शरीर में ईश्वर है आपके शरीर में स्वत हो गए आपके शरीर में इसी को शुद्ध राखिए शरीर को शुद्ध राखिए स... हो जाएगा मन को शुद्ध राखिए सब्त हो जाएगा <laughs> चलिए छत्रपति सुभेदास जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया मन शुद्ध रखिए सब कुछ हो जाएगा मन के ऊपर सारा खेल है मन जितना आपका अच्छा होगा अच्छे विचार करेंगे अच्छे विचार देंगे उतना ही आपका जीवन जो है संबल और सुंदर होगा इन्हीं शुभाशाओं के साथ एक बार मेयर साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ है करते हैं और आप जिस तरह से काम कर रहे हैं सोशल वर्क कर रहे हैं वहाँ पर करते रहें आगे बढ़ते रहें और इन्हीं शुभाशाओं के साथ फिर मिलते हैं चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जो कुछ आपने मेयर साहब से सुना उसके ऊपर काम कीजिए उसके ऊपर चिंतन कीजिए और अपने जीवन को अच्छा बनाएं ऐसी शुभ के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति अपनी अंद किरणे बारे सा सा शाश्वत है शांति सुख की छटा निरा